भागवत महापुराण श्रीमद्भागवत महात्म्य अथ चतुर्थोध्याय भागवत का स्वरूप प्रमाण श्रोता भक्ता के लक्षण श्रवण विधि और महात्म्य ऋषय उचु साधुसूत चि जीव चिमें प्रसादीन श्री भागवत महात्म्य पूर्व सन्मुखाश्रित

सोनकार ऋषियों ने कहा सूजी आपने हम लोगों को बहुत अच्छी बात बताई आपकी आयु बढ़े आप चिरजीवी हो और चिरकाल तक हमें इसी प्रकार उपदेश करते रहें आज हम लोगों ने आपके मुख से श्रीमद् भागवत का अपूर्व महात्म सुना है तत्स्वरूप प्रमाणम च विधि च्रवणे वक्त लक्षण श्रोत स्रोतुष्चा वाधुना

सूजे तो अब इस समय आप हमें यह बताइए कि श्रीमद् भागवत का स्वरूप क्या है उसका प्रमाण उसकी श्लोक संख्या कितनी है किस विधि से उसका श्रवण करना चाहिए तथा श्रीमद् भागवत के वक्ता और श्रोता के क्या लक्षण है अभिप्राय यह है कि उसके वक्ता और श्रोता कैसे होने चाहिए श्रीमद्भागवत स्रीमद्भा भागवत, भागवत सदाम

स्वरूप में सच्चिदानंद लक्षण सूजी कहते हैं ऋषिगण श्रीमद्भागवत और श्री भगवान का स्वरूप सदा एक ही है और वह है सच्चिदानंदमय श्री कृष्णा सक्त प्रकाशकम् नाम तन्माधुर्य प्रकाशकम समुद्धिभति यदाक्यम विद्य भगवान श्री कृष्ण में जिनकी लगन लगी है उन भावुक भक्तों के हृदय में

जो भगवान के माधुर्य भाव को अभिव्यक्त करने वाला उनके दिव्य रस का स्वादन करने वाला सर्वोत्कृष्ट वचन है उसे भागवत समझो ज्ञान विद्धान विज्ञान भक्तांग चतुष्टय परम वच माया मर्दन दक्षम छ विदिभागवतम चतत जो वाक्य ज्ञान विज्ञान भक्ति एवं इनके अंग साधन चतुष्टय को प्रकाशित करने वाला है

तथा तो जो माया का मर्दन करने में समर्थ है उसे भी तुम भागवत समझो प्रणाम प्रमाणम तस् को अक्षरात्मन ब्रह्मणे हरिना तदिक चतुश्लोकता भागवत अनंत अक्षर स्वरूप है इसका नियत प्रमाण भला कौन जान सकता है पूर्व काल में भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी के प्रति चार श्लोकों में इसका दिग्दर्शन मात्र कराया था

तदान्त्यावगाह स्व क्षमा तेव संति भो विप्रा ब्रह्म विष्णुशिवादय विप्रगण इस भागवत की अपार गहराई में डुबकी लगाकर इसमें से अपनी अभीष्ट वस्तु को प्राप्त करने में केवल ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि ही समर्थ हैं दूसरे नहीं मृतबुद्ध्याम मनुष्याण हिताय च

परीक्षिक्षुख संवादो व्यास नीर्ति ग्रंथोष्टादसौ भागवतभि कलिग्राह गृहता स परमाश्रय परन्तु झटकी बुद्धि आदि वृत्तियाँ परिमित हैं ऐसे मनुष्यों का हित साधन करने के लिए श्री व्यास जी ने परीक्षित और सुखदेव जी की संवाद के रूप में जिसका गान किया है

उसी का नाम भागवत है इस ग्रंथ की श्लोक संख्या अठारह हजार है इस भवसागर में जो प्राणी कलिप ग्रह से ग्रस्त हो रहे हैं उनके लिए वह श्रीमद् भागवत ही सर्वोत्तम सहारा है श्रोतारोथ अनुप्यंते श्रीमद् विष्णु कथा कथाश्रया प्रवरा अवरा श्रोतारो द्विधा मता

अब भगवान श्री कृष्ण की कथा का आश्रय लेने वाले श्रोताओं का वर्णन करते हैं श्रोता दो प्रकार के माने गए हैं प्रवर उत्तम तथा अवर अधम तथा। प्रवर आचातकोहंस हंसुको मीनादा अवरा अवृक भूरूडम शोद्रात्राद्या प्रकृति प्रवर श्रोताओं के चातक हंस शुक और मीन आदि कई भेद हैं अवर के भी वृक

भुरुंड वृष और उष्ट आदि अनेकों भेद बतलाए गए हैं अखिलोपेक्ष कृष्ण शास्त्रा श्रुतौ स चातको यथाम उक्ते पाथते चातक चातक कहते हैं पपीहे को वह जैसे बादल से बरसते हुए जल में ही स्पृहहा रखता है दूसरे जल को छूता ही नहीं उसी प्रकार जो श्रोता

सब कुछ छोड़कर केवल श्री कृष्ण संबंधित शास्त्रों के श्रवण का व्रत ले लेता है वह चातक कहा गया है। हैत्था हंसो बलम पय जैसे हंस दूध के साथ मिलकर एक हुए जल से निर्मल दूध ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है उसी प्रकार

जो श्रोता अनेकों शास्त्रों का श्रवण करके भी उसमें से सार भाग अलग करके ग्रहण करता है उसे हंस कहते हैं शुक सु मितम भक्ति व्यासम श्रोत सहर्ष सुपाठित शुको यद्व छिकम छिकम पार्श्वघानपी जिस प्रकार भली भांति पढ़ाया हुआ तोता अपनी मधुरवाणी से शिक्षक को तथा पास आने वाले दूसरे लोगों को भी प्रसन्न करता है

उसी प्रकार जो श्रोता कथावाचक व्यास के मुँह से उपदेश सुनकर उसे सुंदर और परिमित वाणी में पुनः सुना देता और व्यास एवं अन्य श्रोताओं को अत्यंत आनंदित करता है वह शुक कहलाता है शब्दम नानिमिश हो जा करोस्यास्वादय रसम श्रोता स्निग्धो भविन मीनो मीन चीर निधो यथाम जैसे शीछागर में मछली

मौन रहकर अपलक आंखों से देखती हुई सदा दुग्धपान करती रहती है उसी प्रकार जो कथा सुनते समय निन्मेश नैनों से देखता हुआ मुँह से कभी एक शब्द भी नहीं निकालता और निरंतर कथा रस का ही आस्वादन करता रहता है वह प्रेमी श्रोता मीन कहा गया है यस्तु यस्तुदन रसिका श्रोत विरो

वेणुस्वर सा मृगान जथान ये प्रवर अर्थात उत्तम श्रोताओं के भेद बताए गए हैं अब अवर यानी अधम श्रोता बताए जाते हैं वृग कहते हैं भेड़िये को जैसे भेड़िया वन के भीतर रेलू की मीठी आवाज सुनने में लगे हुए मृगों को डराने वाली भयानक गर्जना करता है वैसे ही जो मूर्ख कथा श्रवण के समय रसिक श्रोताओं को

उद्विग्न करता हुआ बीच बीच में जोर जोर से बोल उठता है वह वृक कहलाता है भूरुंड शिक्षय श्रृंगे भूरुंडा हिमालय की शिखर पर एक भूरुंड जाति का पक्षी होता है वह किसी के शिक्षा के सुनकर वैसा ही बोला करता है किंतु स्वयं उससे लाभ नहीं उठाता उसी प्रकार जो उपदेश की बात सुनकर

उसे दूसरों को तो सिखाए पर स्वयं आचरण में न लाए ऐसे श्रोता को भुरुंड कहते हैं सर्व श्रुतम उपादत्ते सारा साराधिर्वृष स्वादुद्राक्षाम खलिम छापे निर्विशेषम यथावृष वृष कहते हैं बैल को उसके सामने मीठे मीठे अंगूर हो या कड़वी खली दोनों को वह एक सा ही मान कर खाता है

उसी प्रकार जो सुनी ही सभी बातें ग्रहण करता है पर सार और असार वस्तु का विचार करने में उसकी बुद्धि अंधी असमर्थ होती है ऐसा श्रोता वृष कहलाता है मधुरम सउष्टो मधुरमचन्तरमीत यथानिंब चरतुष्ट हृत्वाम्रम अभी तद्युतम जिस प्रकार ऊट माधुर्य गुण से युक्त आम को भी छोड़कर केवल नीम की ही पत्ती चबाता है

उसी प्रकार जो भगवान की मधुर कथा को छोड़कर उसके विपरीत संसारी बातों में रमता रहता है उसे ऊट कहते हैं अन्यपि बहो भेदा दया भृंग खराद विज्ञे तत्ता अंधार इंचारैह तत्कृति सम्भवी ये कुछ थोड़े से भेद यहाँ बताए गए इनके अतिरिक्त भी प्रवर अवर दोनों प्रकार के श्रोताओं के भ्रमर और गधा आदि बहुत से

भेद हैं इन सब भेदों को उन उन श्रोताओं के स्वाभाविक आचार व्यवहारों से परखना पर चाहिए यह स्थिति प्रणम्य विदव त्यप्तान्दो हरेह लीला स्रोतम अभिपते निपुण नम्रोथ क्लिप्ताजलि शिष्यों विश्वसो चिंतन पर

प्रश्न अनुरक्त शुचि नित्यम कृष्ण जनप्रियो निगदित श्रोता सभी वक्त जो वक्ता के सामने उधे विद्वत प्रणाम करके बैठे और अन्य संसारी बातों को छोड़कर केवल श्री भगवान की लीला कथाओं को ही सुनने की इच्छा रखे समझने में अत्यंत कुशल हो नम्र हो हाथ जोड़े रहे शिष्य भाव से उपदेश ग्रहण करे और भीतर श्रद्धा तथा विश्वास रखे

इसके सिवा जो कुछ सुने उसका बारंबार चिंतन करता रहे जो बात समझने न आए पूछे और पवित्र भाव से रहे तथा श्री कृष्ण के भक्तों पर सदा ही प्रेम रखता हो ऐसे ही श्रोताओं का वक्ता लोग उत्तम श्रोता कहते हैं भगवन्मतिरनपेक्षुकंपो युधा बोधनः चतुर भक्ता सम्मानित तो मनिभिहीन

वह वक्ता के लक्षण बतलाते हैं जिसका मन सदा भगवान में लगा रहे जिसे किसी भी वस्तु की अपेक्षा न हो तो सबका हृद सुहृद और दीनों पर दया करने वाला हो तथा अनेकों युक्तियों से तत्व का बोध करा देने में चतुर हो उसी वक्ता का मुनि लोग भी सम्मान करते हैं अथ भारत भूस्थान श्री भागवत सेवने विधम सुनत भो अप्राण सुख संति

विप्रगण अब मैं भारतवर्ष की भूमि पर भागवत कथा का सेवन करने के लिए जो आवश्यक विधि है उसे बतलाता हूँ आप सुने इस विधि के पालन से श्रोता की सुख परंपरा का विस्तार होता है राजसम सात्विकम चापी तामसम निर्गुणम तथा चतुर्विधम तो विज्ञे श्री भागवत सेवनम भागवत का सेवन चार प्रकार का है सात्विक रजस तामस और निर्गुण

सप्ताह यज्ञवत्तो सश्रम सत्वरमुदाम सेवित राजथम तत्तो बहुपूजादिशोभनम जिसमें यज्ञ की भांति तैयारी की गई हो बहुत सी पूजा सामग्रियों के कारण जो अत्यंत शोभा संपन्न दिखाई दे रहा हो और बड़े ही परिश्रम से बहुत उतावली के साथ सात दिनों में ही जिसकी समाप्ति की जाए वह प्रसन्नतापूर्वक किया हुआ श्रीमद्भागवत का सेवन राजस है

मासन ऋतुना वापी श्रवण स्वाद संयुत सात्त्विकम यया एक या दो महीने में धीरे धीरे कथा के रस का आस्वादन करते हुए बिना परिश्रम के जो श्रवण होता है वह पूर्ण आनंद को बढ़ाने वाला सात्विक सेवन कहलाता है तामस यत्वर्षेण सालस श्रद्धयायुत

विस्मृति स्मृति संयुक्त से सेवनम तम तामस सेवन वह है जो कभी भूल से छोड़ दिया जाए और याद आने पर फिर आरंभ कर दिया जाए इस प्रकार एक वर्ष तक आलस्य और अश्रद्धा के साथ चलाया जाए यह तामस सेवन भी न करने की अपेक्षा अच्छा और सुख ही देने वाला है वर्ष मास दिनाम दिना तो विमुचित नियमाग्रह

सर्वदा प्रेम भक्त वह सेवनमगुण मतम जब वर्ष महीना और दिनों नियम का आग्रह छोड़कर सदा ही प्रेम और भक्ति के साथ श्रवण किया जाए तब वह सेवन निर्गुण माना गया है परीक्षितगुण तत्ति तथा सप्त दिनाख्या तदाजुर्दिनख्य राजा परीक्षित और सुखदेव के संवाद में भी जो

भागवत का सेवन हुआ था वह निर्गुण ही बताया गया है उसमें जो सात दिनों की बात आती है वह राजा की आयु के बचे हुए दिनों की संख्या के अनुसार है सप्ताह कथा का नियम करने के लिए नहीं अन्यत्र त्रिगुणम चापे निर्गुणम चयथे क्या यथाकथं चित कर्तव्यम सेवनम भगवत श्रुते भारतवर्ष के अतिरिक्त अन्य स्थानों में भी त्रिगुण सात्विक रजस और तामस

अथवा निर्गुण सेवन अपनी रुचि के अनुसार करना चाहिए तात्पर्य यह कि जिस किसी प्रकार भी हो सके श्रीमद् भागवत का सेवन उसका श्रवण करना ही चाहिए ये श्री कृष्ण ब्रह विहार ही क भजनास्वाद लोलुपाह मुक्तावपी निराकांक्ष भागवतम धनम जो केवल श्री कृष्ण लीलाओं के ही श्रवण कीर्तन एवं रसास्वादन के लिए लालायित रहते हैं

और मोक्ष की भी इच्छा नहीं रखते उनका तो भागवत ही धन है ये भी संसार संताप निर्भिणा मोक्ष कांक्षिण तेषा भव औषधम चल औ प्रयत्नत तथा जो संसार के दुखों से घबराकर अपनी मुक्ति चाहते हैं उनके लिए भी यही इस भवरोग की औषधि है अतः इस कल में इसका प्रयत्नपूर्वक सेवन करना चाहिए ये चापी विश्यारा

सांसारिक सुखस्पृह तू कर्म मार्गे ना सिद्धि साधुना कलऊ सामर्थ्य धन विज्ञान भावदंत्यंतुर्लभा तस्मा संसे श्रीमद्भागवती कथा इनके अतिरिक्त जो लोग विषयों में ही रमण करने वाले हैं सांसारिक सुखों की ही जिन्हें सदा चाह रहती है

उनके लिए भी अब इस कलयुग में सामर्थ्य धन और विधि विधान का ज्ञान न होने के कारण कर्म मार्ग यज्ञादि से मिलने वाली सिद्धि अत्यंत दुर्लभ हो गई है ऐसी दशा में उन्हें भी सब प्रकार से अब इस भगवत कथा का ही सेवन करना चाहिए धनम पुत्रान तथा दारा वाहनादि यशोग असापत्नम च राज्यम चागवती कथा

यह श्रीमद्भागवत की कथा धन पुत्र स्त्री हाथी घोड़े आदि वाहन, यश मकान और निष्कंठक राज्य भी दे सकती है एलोके वान भुगत भोगान वै मन से भागवत संगे नात्यंते श्री हरे पदम सकाम भाव से भागवत का सहारा लेने वाले मनुष्य इस संसार में मनोवांचित उत्तम भोगों को भोग कर अंत में श्रीमद्भागवत के ही संग से

श्रीहरि के परम धाम को प्राप्त हो जाते हैं यत्र यगवतीवाता ये चत श्रवणे रहता तेजा संसेवनम देहेन जिनके धन नहाँ भागवत की कथा कथावार्ता होती हो तथा जो लोग उस कथा के श्रवण में लगे रहते हों उनकी सेवा और सहायता अपने शरीर और धन से करनी चाहिए श्री भागवत सेवनम

श्री कृष्ण व्यतिरिक्तम यम धन संगितम उन्हीं के अनुग्रह से सहायता करने वाले पुरुष को भी भागवत सेवन का पुण्य प्राप्त होता है कामना दो वस्तुओं की होती है श्रीकृष्ण की और धन की श्रीकृष्ण के सिवा जो कुछ भी चाहा जाए यह सब धन के अंतर्गत है उसकी धन संज्ञा है कृष्ण आर्थीति श्रोता वक्ता

यथा वक्ता तथा श्रोता तत्र सौक्षम विवर्धते श्रोता और वक्ता भी दो प्रकार के माने गए हैं एक श्रीकृष्ण को चाहने वाले और दूसरे धन को जैसा वक्ता वैसा ही श्रोता भी हो तो वहाँ कथा में रस मिलता है अतः सुख की वृद्धि होती है उभपरित्येतूरसा भाषे फलच्युतिन किन्तु कृष्णार्थीना सिद्धिर्विल्बेना भी जायते

यदि दोनों विपरीत विचार के हों तो रसाभास हो जाता है अतः फल की हानि होती है किंतु जो श्री को चाहने वाले वक्ता और श्रोता हैं उन्हें विलम्ब होने पर भी सिद्धि अवश्य मिलती है धर्मार्थिनस्तु संसिधि विधि संपूर्णतावशात कृष्णार्थिनो गुणस्यापी प्रेमुतम पर धनार्थी को तो तभी सिद्धि मिलती है जब उनके अनुष्ठान का विधि विधान पूरा

उतर जाए श्रीकृष्ण की चाह रखने वाला सर्वथा गुणहीन हो और उसकी विधि में कुछ कमी रह जाए तो भी यदि उसके हृदय में प्रेम है तो वही उसके लिए सर्वोत्तम विधि है आसमति सकाबे न कर्तव्यो ही विधि स्वयं स्ना तो नि क्रिया प्राश्य पादोधक हरे पुस्तक चुह पूजयोपचार

बृयाद वाह सुनिया पे श्रीमद्भागवतम सकाम पुरुष को कथा की समाप्ति के दिन तक स्वयं सावधानी के साथ सभी विधियों का पालन करना चाहिए भागवत कथा के श्रोता और वक्ता दोनों के ही पालन करने योग्य विधि यह है प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके अपना नित्य कर्म पूरा कर ले फिर भगवान का चरणामृत पीकर कर पूजा के सामान से श्रीमद्भागवत पुस्तक और

गुरुदेव अर्थात व्यास की पूजा करें इसके पश्चात अत्यंत प्रसन्नता श्रीमद् भागवत की कथा स्वयं कहे अथवा सुने पैसावाहिषेण मौनम भोजमाचरे भोजनमाचरेत ब्रह्मचर्य अथ सोप्तिम क्रोध लोभादिवर्जनम दूध या खीर का मौन भोजन करें नित्य ब्रह्मचर्य का पालन और भूमि पर शयन करें क्रोध और लोभ आदि को त्याग दे

कथांते कीर्तनम जागरण चरेत ब्राह्मणा भोजय ता तो दक्षिणा भी प्रतिदिन कथा के अंत में कीर्तन करे और कथा समाप्ति के दिन रात्रि में जागरण करे समाप्ति होने पर ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा से संतुष्ट करे गुरे वस्त्रभूषादिधत्वा गाम समर्पयेत

एवं कृते विधाने तो लभते वाचित फल दारागार सुतान राज्यम धनादिच यदि परंतु शोभते नात्र सकामहत्व विडम्बनम कथावाचक गुरु को वस्त्र आभूषण आदि देकर गौ भी अर्पण करे इस प्रकार विधि विधान पूर्ण करने पर मनुष्य को स्त्री घर पुत्र राज्य और धन आदि जो जो उसे अभी होता है वह सब मनोवांचित फल प्राप्त होता है

परंतु सकाम भाव बहुत बड़ी विडम्बना है वह श्रीमद्भागवत की कथा में शोभा नहीं देता कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत प्रेमानंद फलप्रदम श्रीमदभागवत शास्त्रम कलह भाषित श्री सुखदेव जी के मुख से कहा हुआ यह श्रीमद्भागवत शास्त्र तो कलयुग में साक्षात श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला और नित्य प्रेमानंद फल रूप फल प्रदान करने वाला है ये श्री स्कंधे

महापुराण महापुराणकाशीस्रायाँ सहितायां द्वितैषवखंदे श्रीमद्द्भागवतमहात्त्म भागवतश्रोतृभक्णश्रवण विधि निरूपण नाम चतु्याय सम्तम इदम श्रीमद्भागवतमहात्त्म हरी ओं तश्त हि ओं तस्त ओम तस् हरि ओं तस्थ्य हरी ओम तस्थ्य हरी ओम तस्तत